कार्याम तत्त प्रायो धावेत बहिर्मुखम इसे कहा गया प्रायो धावे बहिर्मुखम प्राय बहिर्मुख दौड़ते है इंद्रेश् बाहर करते है प्राय शब्द क्या है प्राय मतलब अधिकतर दौड़ते हैं हमेशा नहीं कभी कभी नहीं होता है प्राय शब्द न सूचितम प्रायो धावित बहिर्मुख जो प्राय शब्द कहा गया है उसे सूचित है क्या सूचित क्वचित कर्णा आंतर विषय ग्राहकत्व कभी कभी कर्ण इंद्रिय आंतर का ग्राहक होते हैं प्राय बाहर दौड़ते हैं अर्थात कभी कभी अंतर विषय का ग्रहण भी करते ये प्राय शब्द से सूचित है यदि हमेशा ही बाहर जाते तो प्राय नहीं कहते प्राय उवे भैर मुख्य ज्यादातर बाहर दौड़ते तो कभी कभी अंतर होने वाले विषय का ग्राहक होते ये सूचित है प्राय शब्द से शब्द स्पष्ट से नहीं कहा प्राय शब्द कह दिन से सूचित है कि कभी कभी अंदर होने वाले विषय का ग्राहक इंद्रिय होते, है। है। होते हैं क्वचित कर्ण नाम आंतर विषय ग्राहकतम ग्राहक तम अंतर अंदर होने वाले विषय के ग्राहक होते हैं कर्ण दिखाते हैं कदा करने है। कदाचित पिहते कर्णे शूयते शब्द आतर प्राणवायु जाठराग्नौ जलपानने भक्षण व्यज्यन्ते हातरा स्पर्श मीलने तर उगारे रसगंधौ चे त्यक्षाणाम ग्रह कदाचितंर शब्द्रूयते आंतर अंधर होने वे शब्द का चरण होता है कैसे होता है पीते करने कान बंद कर दिया बंद करे तो अंदर शब्द सुनाई पड़ता है अंदर शब्द किसके शब्द कहां का प्राण प्राणवायु में जिस चलता है उसमें होता है अंदर शब्द सुनाई पड़ता प्राण का। और जाठराग्नि अंदर है जाठराग्नि का शब्द विकान बंद करने जिस शब्द होता है प्राणवायु का और जाठराग्नि का शब्द होता है और स्पर्शा व्यजयंते अंदर होने वाला स्पर्श के अभिव्यक्ति होती जल पाने अन्नभक्षणे जल करते समय अंदर ठंडा लगता है सर्वत ठंडा बजे अंदर ठंडा होता है अन्नभक्षणे भोजन करते समय गर्म होता है तो अंदर स्पर्श होता है जलपाने, पाने अन्नभक्षणे अंतरास्पर्श व्यज अंदर होने वाले स्पर्श की अभिव्यक्ति होती है में अंदर होने वाले स्पर्श का भी होता है मिलने च आं, आंतरम तम चक्षु बंद करेंगे अंदर अंधकार दिखता है आंतरम तमह ग्रहण होता है उद्गार रसगंधम च रसस्य गंधस् उद्गार निकलता है अंदर से रस गंध हम लोग तो कटे कटे लगता है गंध कोई तो भोजन क्या उद्गार होता है तो रसगंध निकलता है ये अक्षनाम आंतरग्रह इंद्रिय अंदर विषय को ग्रहण करते है अक्षाण अंतरग्रह अक्षकर्तृक अच्छा अंतरग्रह अंतरग्रहण कदाचि द्वाभ्या दर्शयती है इंद्रिय कर्ण आंतर के ग्रह के दर्शयती द्वाभ्या कदाचि इत्यादि दो श्लोक के द्वारा कदाचित कर्ण सेधानी कान बंद करेंगे तो प्राणवायु जाक्षराग्नों विदमान आंतर सदस्यूय अनाथ के शब्द कहते हैं कारण बंद कर सुनेंगे तो कुछ शब्द सुनाई पड़ता है फिर बहुत शब्द बहुत देर बंद कर रखेंगे और शब्द फिर विभिन्न प्रकार अलग अलग शब्द बहुत शब्द होता है कारणवायु में जाठ राग्नि विद्यमान जो शब्द आंतर शब्द सुनाई पड़ता है जलपाने पान अन्नभक्षण में आंतर स्पर्शाभिव्यजे अभिव्यजते का जलपान करते समय अन्नभक्षण में अंदर होने वाले जो स्पर्श की अभिव्यक्ति होती तो इंद्र के द्वारा तो इंद्र से ग्रहण है नेत्र निविलने के आंख बंद करेंगे आंतरम तम उपलब्ध अंतर भवम इत आंतरम अंदर होने वाले अंधकार का होता है उद्गारे जाते उद्गार निकल से रस गंधो दो गृह दोनों का ग्रहण होता है रस भी ग्रहण होता गंध भी ग्रहण होता है इतने अने प्रकार ना, अक्षय नाम इस प्रकार इंद्रिय कर्ण अंदर विषय को ग्रहण करते है जो ष्टी दिया है एक षष्टी ये भी तो अच्छा के कर्तकम सूत्रोग कर्ता में शक्ति होती ग्रह और तो क्रिदंत अक्षाण्रह कर्तकृक ग्रहण आशेषग्रह ग्रहता आंध विषय का ग्रहण से त्रहण इंद्रिकर्तृक इंद्र कर्म ही आंतर विषय आंतर विषय से ग्रहण तो इंद्रिय के द्वारा अंदर होने वाले विषय का ग्रहण होता है इसको इसको सूचित करने के लिए सौक्षात कार्यान्य प्रायो धावित बहिन्मुखम इसे कहा गया था इंद्रिय प्राय बहिमुख दबते हैं एवं ज्ञानेन्द्रिय व्यापारान अभिधा कर्मेन्द्रिया सत्वादीन प्रति तत्सदभाव समर्थनाय तलिंग भूतां तद व्यापारा ज्ञानेन्द्रिय के, व्यापार के व्यापार गुरुप्रसाद ग्रहण करते इंद्रिय व्यापारान अभिधाय व्यापार को कथन करके अब कर्मेन्द्र के व्यापार कथन करना है कर्मेन्द्र असत्ववादी नाम पति कर्मेन्द्र कोई अलग है ऐसे कोई मानते कर्मेन्द्र कुछ नहीं कर्मेन्द्र से असत यह बदती स कर्मेन्द्र असत्यवादी कर्मेन्द्र नहीं है कर्मेदी कर्मेन्द्र कोई है इसे कहने वाले के प्रति तद्भाव समर्थनाय कर्मेन्द्रिय सद्भाव कर्मेन्द्र है ये समर्थन करने के लिए तिंग भूतान तद व्यापार तद व्यापार कार्य से ही इंद्र का ज्ञान होता है ज्ञान इंद्रियों का भी कार्य से अनुमान हुआ तो यहाँ भी कर्म कर्मेन्द्र का भी उनके व्यापार रूप कार्य से व्यापार रूप कार्य लिंग हेतु उनके द्वारा इंद्रियों का ज्ञान होता है कल लिंग भूतान का तो तेईस कर्मेन्द्रिया नाम लिंग भूतान कर्मेन्द्रिय का जो लिंग है लिंग कौन हूँ व्यापार उनके व्यापार कार्य को कथन करते है पंचोक्त्यादान ग पंचस्वंतर विसर्गानंद काज्यसेवाद्यादस्वत उक्ति आधान गसर्ग आनंद उक्त्यादान गमन विसर्ग आनंद का आनंद का, का, का हो जाएगा ये पंच क्रिया है पंच भिन्न पद गुण होकर देगा उक्त्यादान में दो अवग्रह नहीं चाहिए उक्ति आधानी से यन होगा उक्त्यादान अवग्रहण से अलग आधान अलग ऐसा निकला ये नहीं उक्तिश्च आम च उक्तियादान उक्ति आदानम च आदान है ग्रहण हस्त के द्वारा उक्ति है भाग का व्यापार गमन है का विसर्ग है पाय का आनंद है जन इंद्र का उपस्थ इंद्रिय का, इंद्र का, इंद्र का ये क्रिया है व्यापार है ये पांच है कि पंच क्रिया पांच क्रिया से व्यापार से पांच इंद्रिय का आदान हो जाएगा कहते पांच व्यापारिक बहुत अवरूप क्रिया है कृषि करते हैं वाणिज्य करते हैं सेवा आदि कितने कर्म करते हैं तो कहते ये सब पंचस्व अंतर भवन जितने सब है ये पांच के द्वारा पांच में अंतर्भुत हो जाते हैं कृषि करते हैं तो कृषि करते, हैं, तो, करते हैं, तो कुछ हफ्ते के द्वारा कुछ तो पाद के द्वारा कुछ शब्द प्रयोग करते वाणिज्य आदि करते है कुछ हाथ करते कुछ शब्द प्रयोग करते कुछ पाद करते इसी प्रकार सब है कृषि वाणिज्य सेवादी जितने हैं पंचसु क्रियासु अंतर्भवंती अंतर्भूत है अलग नहीं ये पांच क्रिया है व्यापार उसे पांच इंद्र का ज्ञान हो जाएगा पंच है क्रिया उच्च आदान गति आदान यहाँ से आदान से दो अवग्रह ठीक है और मूल में नहीं चाहिए उक्तिश्च उक्ति आदान गमनम च विसर्गश्च आनंद आदान है ग्रहण हत्याइन्द्र का व्यापार गमन विसर्ग आनंद ये द्वंद समाज है उक्तिया दान गमन विसर्ग आनंद आख्या यहाँ भी दो द्वार उ दान गमन विसर्ग आनंद आख्या पंच क्रिया प्रसिद्ध है उक्ति कथन बाघ इंद्र का व्यापार आदान का गमन पावेन्द्र का इस प्रकार पंच क्रिया ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है पंच क्रिया श्लोक पूर्वाध में कहा गया गमन उक्तदानमन विसर्गानंद का पंच क्रिया प्रसिद्ध जोड़ देना है ये प्रसिद्ध है नृष्यादीना क्रियांतरा सत् कथम पंचयाद अन् क्रिया भी है पंच कृषि का अ क्रिया इसे शकाशिका तो, तो अन्नी जितने क्रिया है ये पंच क्रिया में अंतर्भूत है अलग नहीं क्रियाजनका इंद्रिया क्रियाजनक कर्मजनक इंद्रिय होने से कर्मेन्द्रिय कहा गया जिस प्रकार से अक्षरादि ज्ञानेन्द्र ज्ञान जनक होने से ये कर्मजनक कौन से कर्मेन्द्रिय तो क्रियाजनक इंद्रिया कहा नीता वो कौन ये इस संक्रांति देखा कहते राद पायूप स्थैरक्षक्रिया मुखादि गोल के स्वास्ते तत्कर्मेन्द्रिय पंचक्र पानी पाद पानी पायुश्च उपस्थ ये समास हो गया उपस्थित तो के तो एक पद ही श्लोक एक पाद होता है आठ अक्षर में अनुसूचन राय राघ पानी पाद पायु पायुप यहां तक तो आठ अक्षर होता है तो श्लोक बोलते समय से आठ अक्षर में एक पाद होता है पायुपस्थे ही अक्षय ही राघ पानी पाद पायु पायुपस्थ पांच कर्म तक ही ही कर्मन्द्र के द्वारा कर्म कर्मेंद्र से क्रियानाम जन उत्पत्ति क्रिया जो उत्तियादान क्रिया उनकी उत्पत्ति होती है इंद्र कहाँ है मुखादि गोल मुखादि गोलक इंद्र का स्थानादी इंद्र का स्थान इस प्रकार कर्मेन्द्रिय का स्थान मुखादि गोलक मुख में बाघेन्द्रिय हाथ में पानीन्द्रिय इस प्रकार गोलोकेश् आस्ते तत्कर्मेन्द्रिय पंचकम आस्ते लटल करे आसपी रहते कर्मेन्द्रिय पंचकम तत् कर्मेन्द्रिय पंचक नाम पंचकम पांच समुदाय को पंचक कहते कर्मेन्द्रिय पंचकम मुखादि गोलोकेश् आस्ते तत्त स्थान में रहता है रहते समेन्द्रिय का थी। है। प्रतीकक्ष जनिकात का उत्पत्ति से स्रियापद भूतले घट इतने कहा अस्थि क्रियापद का अध्याय होता है अस्थिक नहीं करके भी प्रयुचार होता है घटो भूतले अर्थात भूतले अस्थ इस प्रकार तत्क्रिया जोड़ देना अत्र भी अनुमान करेंगे जैसे ज्ञान इंद्रिय अनुमान करने के लिए ज्ञान इंद्रिय अनुमान से निश्चय होता है शिक्षा से कार्य से इस पर कर्म इंद्रिय का भी अनुमान होगा उक्ति ही कर्णपूर्विका क्रिया क्षति क्रियापद यम तथा कर्णपूर्वक वहां भी इस प्रकार हुआ था ज्ञान रूपाधि ज्ञानम कर्णपूर्वकम क्रियात्वाद क्षति क्रियावद जैसे क्षेत्र क्रिया के कर्णपूर्वक है कठराधिकर्णपूर्वक क्षेत्र क्रिया है यत्र यत्र क्रियातुन क्रियात्म क्रिया में क्रियात्व है तो, तो रहेगा और साध्य ही कर्ण पूर्वकर्ण पूर्वकत्व तो है यत्र यत्र क्रियात्म तथा कर्ण पूर्वकत्व तो ये व्यक्ति के द्वारा जैसे अनुमान करके ज्ञान इंद्र का निश्चय हुआ था जैसे कर्म इंद्रिया का निश्चय होगा उक्ति ही इंद्र का व्यापार है कर्णपूर्विका कोई एक करण होनी चाहिए क्योंकि क्रिया है इत्यादि कार्यलिंगकम अन्त भी कार्यलिंग समझना तो भागींद्र का निश्चय होगा कोई कर नहीं तर्मेंचक स्थानानि आह कर्मेंद्रिय पंच के अलग अलग स्थानी स्थान करते मुखादोलेशन रहते आदिश्दन कर गृह्य गोलोकेश मुखाद गेश मुख आदि से में हस्तंद्रेय चरण में पाद्रेय गोध में पायंद्रियद्रेष्ण छिद्र में उपस्थ गृहते हैं और। आ, पाणी, उक्त दशेंद्रिय प्रेरक मनस कृत्य उतेंद्रिय के पांच ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का पांच कर्मेंद्रिय दशेंद्रिय का प्रेरक होता है मन प्रेरक प्रस्तुतस्य से आरब्ध मनस प्रेरक से आरंभ होता है मान उसका कृत्यम कार्य स्थान मन का स्थान भी दिखाते कार्य और स्थान दोनों मनो दशेन्द्रिया हृदपोल के तच्चातक बास्तंत्र्यांद्रिय तक बाह्ये स्वस्तंत्र्याने बोलो मनो दसाना मनो दशेन्द्रध्यक्षनांद्रियाक्ष दशेन्द्रिय प्रेरक हृत पद्म गोल केमल रूप गोलक स्थान है वहां मन रहता है तक करण वो मनो को अंतकरण करण कहते कर्णते और अंत है अंदर व्यापार है बाहेशु इंद्रिय बिना अस्वातंत्र बाह्य में विषय में इंद्रिय के द्वारा मन बाहर जाएगा इंद्रियो के बिना स्वतंत्र नहीं जाता है मन बाह्यु बाह्यु विषय रूप्रसाद विषय में बिना इंद्रियर बिना इंद्रियों के बिना अस्वातंत्र स्वतंत्र नहीं होने से इंद्रिय के बिना स्वतंत्र बाहर नहीं जाता मन इसलिए उसको अंतकरण कहा गया चक्षरादि बाहर जाते हैं इस प्रकार अंतकर्ण भी बाहर से जाता है इंद्रिय के द्वारा इंद्रियर्द्रियो के बिना बाह्यु विषय अस्वातंत्र स्वतंत्र नहीं होने से मन को अंतक कहा जाता है तस्तरीद्रियत संतकमा मन अंतरिअ अंतकर्ण इंद्रिय अंतरि अंतकम आह निमित्तेन साहित्य संतकम के साथ संतकम आह कह त अतक निमित्त बाह्यु विषय इंद्रियर्नातंत्र दसेंद्रिया अध्यक्ष में भी विषय है मन दस इंद्र का अध्यक्ष है पांच ज्ञानेन्द्र पाँच कर्मेंद्र दस का अध्यक्ष है मन प्रेरक इस है इसको स्पष्ट करते अक्षेर्थ से तुण दोष विचारक सत्तम रजस्तमचा गुण विक्रीय हित अर्थ अक्षेश अर्थेश अर्पित अर्थ विषय रूपरस घटपटादि अर्थेश अर्पित अक्षेश इंद्रिय अर्थ में अर्पित इंद्र इंद्र विषय में अर्पित होते समर्पित संबद्ध होते इंद्रिया बाहर जाकर के विषय के साथ संबद्ध होते कभी बाहर जाते कोई इंद्रिय तक आदि कोई त्व इंद्रिया अपने स्थान में रह करके विषय के साथ जो अर्पित होते सम्बद्ध होते ही अक्षे अर्थार्पित अक्षेश अर्थ के साथ संबद्ध होने पर इंद्रिय इंद्रियत ए का समान गुण दोष विचारकम विषय में गुण है दोष से इसको विचार करता है मन एक तोभनम एक एतद अनिष्टम एतदम ऐसे एतद गुण दोष है बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है ये दोसे, ये दुष्ट है ये सब विचार करने का मन है अस्य अस्तम रजस्तम गुण ये मन का गुण है सप्तम रजस्तम त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक अज्ञान का कार्य त्रिगुणात्मक मन है तय का ही विक्रियत है इकार थे अस्मत क्योंकि तय ही विक्रियत के द्वारा विकार को प्राप्त करता मन विषय में किसी गुण, गुना गुण गु... गुना से से के द्वारा मन विकृत होता है मन में सत्तर गुण रज गुण तम गुण बनने पर मन में विभिन्न गुणात्मक होने से गुण से विकृत होता है क्योंकि गुण के द्वारा विकृत होता है इसलिए तीनों गुण इसका अक्ष सप्तम रजतम गुणा, गुणा, थी गुणा, थी। गुणा थी करना। ते ही का स्नात कारण विक्रत है क्योंकि तीनों गुणों से विकृत होता है मन अक्षय का अर्थ इंद्रेश् अक्षय इंद्रिय का नाम है अक्षय इंद्रियो अर्थर्पित अर्थ अर्थ में अर्पित अर्थत विषय तो स्थापित विषय स्थित सत्सु इंद्रिय जो विषय में स्थापित हो जाता है विषय स्थापित विषय के साथ संबंध हो जाता है तब एक गुणदोष विचारक मन गुणदोष विचार करने वाले मन ही कैसे गुणदोश इदीचीनम इदम समीचीनम इत्यादि विचार कार्य विचारकर्ता मन ये समीचिन यह समीचीन ऐसे गुण दस विचार करने वाला है।, है मन मन अलग क्यों मानते है अभिप्राय का भाव या अभिप्राय आत्मन प्रमात सर्वज ज्ञान साधारण न्यास आत्मा है प्रमाता वो अंतकरण विशिष्ट होकर के प्रमाता होता है शुद्ध आत्मा नहीं बात्यार्थ प्रमाता अंतकरण विषि है प्रमाता प्रमा प्रमा यथार्थ अनु तो ज्ञान ज्ञान जिसमें ज्ञाता हुई प्रमाता है सर्वज्ञान साधारण या तो सब ज्ञान का साधारण परमात्मा से जीवात्मा रूप रस गंध स्पर्श सब ज्ञान का आश्रय सब ज्ञान के साधारण आत्मा चक्षुरादि रूपादि ज्ञान जनन मात्र चरितार्थत् चक्षुरादि इंद्रिय तत्द विषय को विषय करने वाले ज्ञान की उत्पत्ति करने में चरितार्थ होगी चक्षुर से रूप ग्रहण होता है रसन इंद्रिय से रस ग्रहण इत्यादि तत्त्व विषय को विषय करने वाले ज्ञान रूप रसादी को विषय करने वाले ज्ञान का जनक चक्षरादि इंद्रिय तो इंद्रिय रूपादि ज्ञान जनन मात्र न चरितार्थ हो गया चक्षरादि इंद्रिय अपने अपने विषय रूपादि तद विषय का ज्ञान जनन ज्ञानिक उत्पत्ति मात्र से इंद्रिय चरितार्थ हो गई इंद्र सफल हो गया रूपाधि विषय ज्ञान जनक इंद्रिय अभी गुण दोष विचार होता है अत्यधिक अनुभव होता है सबको के द्वारा अनुभूत है ये गुण विचार होता है ये गुण विचार कौन करेगा तत्त जन्य विषय को विषय में गुणदोष विचार करने वाले इंद्रिय विचार करे इंद्रिय तो तद विषय ज्ञान जनन करके चलता तो हो गया इंद्र का कार्य समाप्त हो गया इंद्रिय में नहीं होगा और प्रमा तब विषय का साधारण है तो इसलिए गुण विचार करने के लिए तदगुण विचार से उपलब्धि माना तो आप तत्त विषय में गुण दोष का विचार उपलब्धमान अनुभूत है सब अनुभव करते विचार होता है अन्यथानुपत्या कोई कारण नहीं रहेगा तो इसे विचार करने वाला कोई नहीं तो विचार नहीं होगा अन्य सुपपत्या अर्थाव मानते तत्कारण तय न मानो अभ्युप गंतव्य गुणदश विचार के कारण रूप से मन है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा स्वीकार करना चाहिए स्वीकर्तव्य कहते हैं नए के लोग कहते युगक पच ज्ञानानुपत्तिर मनुष्य लिंगम मन के लिंग हेतु देते एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है रू परस ग्रंथ स्पर्श आदि विषय का ज्ञान एक साथ नहीं होता है क्रमश होते हैं। इसलिए कुछ बोलते समय पुस्तक देखने लगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा सुनाई पड़ेगा तो इसको नहीं दिखेगा इसे जल्दी जल्दी होने से लगता है हम पढ़ते भी है और सुनते भी है। और कोई खाते भी गंध ग्रहण करते गंध ग्रहण होता है ये जल्दी होने से लगता है एक शीघ्र शीघ्र से एक साथ सब ज्ञान होता है क्या तो लगता है किंतु एक साथ नहीं होता है क्रम से होता है एक साथ ज्ञान नहीं होता है यही लिंग है चिन्ह युग पद ज्ञानानुपत्ति ज्ञानपत्ति नहीं होती मनुष्य लिंग मन का ज्ञापक लिंग है इससे न्याय सत्र बनाए मनो के लिंग बताते और यहाँ गुण दोष विचार करता है एक मन रूपकरण नहीं होगा तो गुण से विचार नहीं होगा विचार अन्य अनुपत्या अर्थापत्तिमाण से प्रमाण से विचार के कारण उसे मन मानना पड़ेगा मन सैराग्य काम आदि अनेक वृत्ति मत प्रदर्शन आये मन में बहुत वृत्ति है मन का परिणाम है वृत्ति अंतकरण का परिणाम को वृत्ति कहते ये विभिन्न प्रकार वृत्ति है वैराग्य काम आदि से क्रोध इच्छा ये सब है द्वेषक ये सब मन में वृत्ति है अनेक प्रकार वृत्ति मत्व मन में वृत्ति वृत्तिमत्व वृत्ति है उसको दिखाने के लिए सत्ताधि गुणवत्व दर्शे थे मन सत्व रजस्तम त्रिगुणात्मक है तीनों गुण होने से ही उसमें अनेक प्रकार वृत्ति होती है इसको दिखाने के लिए प्रत्येक रजस्तमय मन में तीन गुण है सत्वर जतम तेसा तद गुण कारण तेसा उनके गुण है सत्वर जतम मन का गुण में कारण कहते विक्रियत ही, थे ही, ही या ते ही एकाथ यत ये ही विक्रियते गुण से मन विकार को प्राप्त करता है इसलिए मन का ही गुण मन के गुण अनुसे ही गुण से विकार को प्राप्त करता मन एकाथ यत तैका विक्रियत कार से विकारम प्राप्त मन अंतकरण विकार को प्राप्त करता है थे थे या ते ते मन में विभिन्न प्रकार वृत्ति होती है गुण के द्वारा इसलिए सत्व रज तमे इतन गुण मन में है अक्षे वर्षा श्री गुणा सर्व समाज गुणारी